सुबह सुबह क्या हुआ एक लड़का था जिसका नाम था सैंडी एक दिन सैंडी की माँ ने उसे सुबह सुबह बिस्तर से उठाया माँ ने सैंडी से कहा सैंडी उठो और मकई की बोरी को चक्की पर पिसवाने के लिए लेकर जाओ फिर सैंडी अपने बिस्तर से उठा उसने अपने कंधे पर मकई की बोरी रखी फिर वो चक्की की ओर चक वो खेतों से गुजरा और पहाड़ी पर चढ़ा वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर उतरा जहां पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ देर बाद सैंडी को एक शिकारी मिला जो हॉर्न नाम की वाद्य यंत्र में चाबी भर रहा था तुम कहाँ जा रहे हो सैंडी शिकारी ने पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूँ मुझे भी उसी रास्ते जाना है सैंडी शिकारी ने कहा फिर दोनों साथ साथ चले सैंडी के कंधे पर मकई की बोरी थी और शिकारी अपने हॉर्न में चाबी भर रहा था वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहाँ पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ देर बाद उन्हें दो भेड़े मिली जिनके चरवाहे ने अभी अभी उनका ऊन उन काटा था तुम कहां जा रहे हो सैंडी उन दोनों बूढ़ी भेड़ों ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं सैंडी ने कहा हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं सैंडी दोनों बूढ़ी भेड़ों ने कहा इसलिए वे भी साथ साथ चली सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दोनों बूढ़ी भेड़ों के साथ वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का यही आवाज करता था। कुछ देर बाद वो तीन जिप्सीयों से मिले, जो शिकार के लिए फंदा तैयार कर रहे थे हमें भी उसी रास्ते जाना है सैंडी जिप्सीयों ने कहा फिर वो भी साथ खो लिए सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपनी हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो बूढ़ी भेड़ो के साथ जिप्सी अपनी शिकारी फंदो के साथ वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी तुम कहा जा रहे हो सैंडी किसानों ने पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं हमें भी उसी रास्ते जाना है सैंडी किसानों ने कहा फिर किसान भी उनके साथ साथ चल दिए सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो बूढ़ी भेड़ों के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदू के साथ चारों किसान मेले की ओर चले वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ देर बाद उन्हें पांच छोटे लड़के मिले जो आपस में खेल रहे थे तुम कहाँ जा रहे हो सैंडी लड़कों ने पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं हमें भी उसी रास्ते जाना है सैंडी लड़कों ने कहा फिर पांचों लड़के भी उनके साथ हो लिए सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो तो बूढ़ी भेड़ों के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदों के साथ चारों किसान मेले की ओर पांचों लड़के आपस में खेलते हुए वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहाँ पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ देर बाद उन्हें छह खरगोश दिखे जो हरी घास में कूद रहे थे तुम तो कहां जा रहे हो सैंडी खरगोश ने पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं हमें भी उसी रास्ते जाना है सैंडी खरगोश ने कहा फिर खरगोश भी उस कारवा में जुड़ गए सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो बूढ़ी भेड़ो के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदों के साथ चारों किसान मेले की ओर पांचों लड़के आपस में खेलते हुए हरी घास पर कूदते हुए छे खरगोश वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़ी वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी चक्की का हमें भी उसी रास्ते जाना है सैंडी बत्तको ने कहा फिर बत्तखे भी उनके साथ चल दी सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवा अपनी दो बूढ़ी भेड़ो के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदो के साथ चारों किसान मेले की ओर पांचों लड़के आपस में खेलते हुए हरी घास पर कूदते हुए चेकर घोश साथ में सात मोटी बत्तखे वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ देर बाद वो आठ भूरी मधुमक्खियों से मिले तुम कहाँ जा रहे हो सैंडी मधुमक्खियों के झुंड ने सैंडी से पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं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 चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता था कुछ समय बाद उन्हें नौ लार्क चिड़िया मिली तुम कहा जा रहे हो सैंडी लार्क चिड़ियों ने पूछा सैंडी ने कहा मैं चक्की तक जा रहा हूं हमें भी उसी हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं सैंडी लार्क चिड़ियों ने कहा फिर उन्होंने भी साथ साथ अपनी यात्रा शुरू की सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपने हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो बूढ़ी भेड़ो के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदो के साथ चारों के मेले की ओर पांचों लड़के आपस में खेलते हुए हरी घास पर कूदते हुए छे खरगोश में सात में सात मोटी बत्तखें आठ पूरी मधुमक्खियां और नौ लार्क चिड़िए वो खेतों से गुजरे और पहाड़ी पर चढ़े वो चक्कर की चक्की की ओर जाने वाली सड़क पर चले वहां पुरानी चक्की का पहिया कभी नहीं रुकता था चक चक चक चक सुबह सुबह चक्की का पहिया यही आवाज करता फिर उनकी भेंट हुई दस हसमुख लड़कियों के साथ तुम कहा जा रहे हो सैंडी हसमुख लड़कियों ने ने पूछा। सैंडी कहा मैं चक्के तक जा रहा हूं। हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं सैंडी दस हसमुख लड़कियों ने कहा फिर वो हसमुख लड़कियां भी उनके साथ चलने लगी सैंडी मकई की बोरी के साथ शिकारी अपनी हॉर्न के साथ चरवाहा अपनी दो बूढ़ी भेड़ो के साथ जिप्सी अपने शिकारी फंदों के साथ चारो किसान मेले की ओर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 ने एक दूसरे से शुभ दिन कहा उसके बाद बाकी कारवा अपने अपने रास्ते चला गया सैंडी चक्की के अंदर गया और उसने चक्की वाले को मकई का बोरा दिया फिर चक्की वाले ने मकई को पीस कर आटा बनाया और यह सब एक ही सुबह को हुआ